कान बिल्कुल बंद कर दें बिल्कुल बंद कर दें कि बाहर से जरा सी भी आवाज ना आए तो भी हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती रहेगी अब ये बाहर से नहीं आ रही क्योंकि बाहर तो हथौड़े भी पड़ रहे हैं तो सुनाई नहीं पड़ रहा है अब ये भीतर से आ रही है आंख बिल्कुल बंद कर लें सारे चित्र बाहर से जो पैदा हुए हैं उनको भी छोड़ दें सब रूप आकार बंद हो जाए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 और स्वाद लेने की कोशिश करें तो आपका मुंह सूखा हुआ होगा तिक्त बासापन पूरे मुंह में फैल गया होगा मधुर का कहीं कोई पता नहीं चलेगा जब कभी आप प्रेम में हों, तब एक क्षण आंख बंद कर लें, प्रेम का भीतर स्वाद अनुभव करने की कोशिश करें प्रेम का अपना स्वाद है